श्री गुरु चरण सरयो कृपा किया है ये जन मन में बसे हैं मैं अंग बोल बोल छापीन स्वतंत्र के बाद श्यामल बसं सुंगा अभिभूषण विविध बनाए भांति हाए बिमल सुहावनील जावी सौक सुंदरताई नैन जाये सोहन सात सतल तुरंगा राजकुमार दरदा जिता जय तुरंग कर राम विराजे विरा गे कद ठगनाय कलाजे जाई सब सुबा राजन काम जनु बाजुबे सुभनाय मनुष्य जम रिति शोभ आप सकल भुवन दिवई प्रभु मन सही लयली नम चलत बात कर जनकपुरी है और भगवान श्री की बरात आगे बढ़ती चली जा रही है देवता लोग आकाश को देख रहे है जनकपुरी को देखा महाराज जनक के राजभवन को उनके मंडप को देखा बरात देखी महाराज दशरथ को देखा चारों भाइयों को देखा और उसके बाद से भी भगवान श्री को भी देखा सब देवताओं ने देखा लेकिन शंकर जी भगवान श्री राम जी के विशेष भक्त हैं, उन्होंने भगवान राम को देखा और उनके सुंदर स्वरूप देख कर गदगद होकर भगवान शंकर जी ने श्री राम जी के सुंदर शोभा को देखा श्री राम जी के सुंदर स्वरूप का वर्णन रामचरित नानक में जगह जगह आया है प्रसंग के अंत में जैसे बाल का बालकाल में बाल पर का वर्णन सुंदर रूप का वर्ण है में जाते हुए वननाशी राम के सुंदर स्वरूप का वर्णन है भगवान का फिर लगता में का युद्ध करते हुए भगवान का घूष धारण किए हुए वहाँ भी सुंदर स्वरूप का वर्णन है उत्तर कांड में भी भगवान राम जब राजा अभिषेक हो गया सुंदर रोड है तब का सुंदर स्वरूप का वर्ण है लेकिन अलग अलग स्थितियों में उनके साथ सुंदरता भिन्न भिन्न प्रकार की है यहाँ पर जो भगवान राम जी वह गर् के रूप में है इसमें आप आभूषणों से विशेष रूप से सजे हुए उनका सब श्रृंगार सब के श्रृंगार की तरह से उनका है दूसरे रूप में भगवान श्री राम जी एक साथ ही दादी उस रूप में उनका फिर वर्णन कर देते हैं शंकर जी जब देखते हैं भगवान राम कैसे दिखाई देते हैं तो उनको केपी कंठ जो कुछ आमल रहेगा के कंठ के मैंने कंठ के समान जो मामले श्यामल हमका भगवान श्री राम जी का समस्त शरीर श्यामरण है लेकिन श्यामरण यहाँ इस समय कैसा है कंठ की, की तरह से की की तरह से श्यामवरण के अनेक उदाहरण हैं है की तरह से है नीलवन की तरह से, से है लेकिन यहाँ कहते हैं कि की नोर की तरह से जैसे नोर का गला जो है नीलवर्ण का हो ऐसे भगवान का शरीर है मोर में एक विशेषता जो इसमें सुनना के लिए विशेष रूप से है कि मोर में मोर के जो है सजावट उसका पक्षी के कम की प्याज नाचता है उसके तो कंख फैलाता है तो उसकी सुंदरता तो सर के पर तलगी भी लगी हुई है वो देखते हैं कि वह सजावट उसकी पक्षियों से मोर की विशेष रूप से है इसलिए भगवान राम के समय सजावट सुंदरता को देखकर के कहते हैं कि मूल के समान शाम बरने समय भगवान राम है और कवित बिनक वसन सुरंगा और पीताम्बर धारण किए हुए हैं वसन वो हो वो कलित बिनक मान बिजली की चमक को भी वो हो करने वाला बिजली की चमक लेकिन उसके मान प्रकाशमान उनका पीताम्बर धारण किए हुए है बहुत सुंदर रंग ऐसी हुआ पीताम्बर भगवान का है ये बात सब ध्यान में रखने के भगवान के शरीर को सचुता अंदर है, उनका पीताम्बर भी उसी बना है इसलिए वो अद्भुत अलौकिक है सब भगवान के शरीर पर, जो आभूषण आप देख रहे हैं तो समय है। ब्याह के समय जैसे आभूषण नवा प्रकार जा पहनाए जाते हैं वो सब भगवान समय धारण किए हैं आभूषणों से सज्जित है मंगल सब समृद्ध है और उसमें सब मांगलिक से मिली जैसे हाथ में कनक बढ़ाओ मोर नदी से पढ़ हो ये सब मांगलिक जो है सफल अलौकिक सुंदरता बाद में कह दिए की कि देखो जो सुंदरता भगवान की है वो तो लौकिक नहीं ये यह न समझो की भौतिक वस्तुओं के बने हुए सब सजावट उनकी उनके आभूषण तो सोने शांति के बने हुए नहीं उनके आभूषण कोई लौकिक बने के बने हुए नहीं ये तो बहुत ही उच्च है जब पदार्थ तो है सुंदर होंगे परमात्मा जो कर्म तथ्य परमात्मा जो है उसी के बने हुए सब आभूषण भी हैं, सारा संघार भी उसी से बना हुआ दस्ताद भी उसी से बने हुए हैं, सब सौभाग्य है वो सब उनकी अलौकिक है इसलिए कहीं न जाए मन बस हम ये कहते हैं कि जो तो उनके सुंदर स्वरूप को देखता है मन ही मन बहुत अच्छे लगते हैं लेकिन बानी इतनी सामर्थ नहीं है कि उनकी सुंदरता का वर्णन कर सके वानी शब्द और भाषा जो है ये तो लौकिक वस्तुओं का वर्णन करने के लिए है लौकिक भाषा और लौकिक वस्तुएं उन्ही के साथ हैं जब परमात्मा अलौकिक है दिव्य है तो उसका वानिक और उसका कोई साथ तालमेल नहीं बचेगा इसलिए उसका वर्णन करना भी मुश्किल दिखाई देता है कहते हैं और भगवान के साथ में बंद लक्ष्मी सतम ये भी हैं है ये, ये सजे सजाए है और के वैसे वो, भी। वो भी सुधे हैं साथ में पचास में चाहत सफल करेंगे लेकिन ये तीनों भाई और उनके मित्रगण जितने भी है वे सब सवार है लेकिन घोड़ों को नचाते हुए लेकिन भगवान भी घोड़े को सवार है लेकिन भगवान राम अपने घोड़ों को मचाते बचाते हैं और है। देखो उसमें जो उचित है उसको देख के देखिए सांधु मनोहर सोहे गात नपलगा राजकुमार यह अपने घोड़ों की चाल बिखा रहे हैं बड़े बड़े घोड़ों के तरफ बैठे हुए हैं चबल घोड़े हैं और वे से चले तो वही बता चुके हैं कि जब बाजे बिगाड़े बचते हैं, तो बिल्कुल उसी ताल के साथ में घोड़े के भी पैरों उससे चलते हैं उससे जरा भी दिलते नहीं माना उनको खूब अभ्यास है बाजों के साथ चलने का इसी तरह से बाजे बचते जा रहे हैं और घोड़े उसी प्रकार से बाजों की के साथ ही की चाल एक साथ ताल राज बर्बाद दिखाने वंश प्रशंसा के दर्द सुनाने ही और साथ में गाने वाले माग सूत भाद इत्यादि साथ में हैं। वे उनकी वंशावली के वर्णन करते जाते हैं उनकी तेजय कार करते जाते हैं और वंश परंपरा को बताते जाते हैं की इनके वंश में ऐसे से महान लोग हुए ऐसे से महान लोग ऐसे किए ऐसे तुरंग है तुरा सीघ्र गति से चलना और तुरंग मैंने वो घोड़ा जो बड़ी तीव्र गति से चलने वाला है भगवान के घोड़े की ही महिला तीव्र गति से चलने की है इसलिए गति खगनायक लाजे उसकी गति को देखकर के खगनायक भी लज्जित है खगनायक मैंने गरुड़ वहाँ पर तीनों देवता आकाश में विराजमान ब्रह्मा विष्णु रहे विष्णु जी अपने गरुड़ के ऊपर सवार आकाश में घूम रहे हैं और उसको सबको देख रहे हैं ये सब जो है बड़ा इत्यादि को लेकिन गरुड़ ने जब देखा की भगवान जिस घोड़े के ऊपर बैठे हुए है घोड़े की गति को इतना चपल घोड़ा है कि की घोड़े में उनको को ही लज्जा हो कि हमारी के सामने इस घोड़े के सामने कुछ नहीं कहते कहते जाए सब शांति सुहावा और कहते हैं उसका क्या वर्णन करे घोड़ा तो सब प्रकार ऐसी सुंदर है सब प्रकार ऐसी सुंदर मन उसकी बनावट भी सुंदर है गति भी उसकी सुंदर है तेज गति भी उसकी है और सबसे बड़े घोड़े का जो गुण होता है वो आगे वर्णन करते हैं वो घोड़े का गुण होता है कि सवार के साथ में घोड़ा अपना मन मिला करके चले सबसे अच्छा घोड़ा मैंने घोड़े को सवार देखिए चाहे कि घोड़ा तत्काल लग जाए अगर सवार चाहे की घोड़ा तीव्रगत ऐसी भागे तो तीव्रगत ऐसी भागने लगे अगर सवार चाहे कि घोड़ा बाई पर मुड़ जाए तो तुरंत मुड़ अगर घोड़े में ये तो समझो सबसे अच्छा गुण और ये घोड़ा वैसे ही है भगवान राम का जो ये घोड़ा वैसे ऐसी विशेषता है इसके लिए इसलिए उसकी भोले की क्या बताई है कैसे ये भोला कैसा है दाज देश इस भोले घोड़े कामदेव ने ही मानो इस भोले का रूप बनाया हुआ है भगवान राम इस समय मानो कहकर के तो उदाहरण देकर के भ्रमण करते रहते है और ये प्रतीक है इस जो घोड़ा का है कामदेव का प्रतीक इसलिए उसको वर्णन करने के लिए प्रतीक प्रतीक यही है। बोलते हैं जी जन्म मानव ऐसे करके बोलते रहते हैं जहाँ इस प्रकार का हो वहाँ प्रतीक समय देना चाहिए काम प्रतीक भगवान राम पर ब्रह्म परमात्मा तो यह है काम की जो विशेषताएं हैं गुण है वो भोड़े में भी दिखाई देती है इसलिए कहते हैं जन्म भाग वेश बनाष्य रामहित सो जैसे मानव का है कि बनाए बनाए घोड़े बना करके राम वो भगवान को बड़ा प्रिय लगा ऐसा लगता है की जिस समय है, भगवान घोड़े पर सवार होकर बरातनी करने के थे तो सेवक लोग तरह तरह के कई घोड़े ले आए तो उसमें ऐसी जिस घोड़े के भगवान राम को बैठना पसंद आरोप बैठने तो भगवान ने देखा कि कामदे है भोड़ा बनकर क्या गया तो हम तो तो था राम तो की के लिए आया था और मनुष्य मनसिज।, मनसिज के भी माने की मन से उत्पन्न होने वाला मन के साथ जिसकी की गति हो उसको मनसिज कहते हैं काम की उत्पत्ति मन नहीं होती मन में ही कामनाए उत्पन्न होती है और वो काम की मन की गति से ही काम चलता है जितनी जैसे गति मन की हो वैसी गति काम कामनाओं की भी होती है इसलिए अभी भगवान का हित करने के लिए मानो कामदेव की घोड़ा बन करके आ गया हो और उसका भगवान आपने बल वल रूप गुण गति भी वही वो घोड़ा इतने गुण तो बता दिए साथ में तो उसके वह घोड़ा बिल्कुल युवा घोड़ा एकदम ऐसी तैयार नया घोड़ा है और बन के शक्तिशाली भी है रूप भी बड़ा सुंदर है वो हो और उसमें गुण भी, हैं भी कि चाल का गुण और उसको अपने स्वामी के साथ सा उसमें है और गति तो तीव्र गति का है, ही है। ये सब पांच गो उसमें भोड़े में बताया तो देखो ये पांच गुण से ढोड़ा है तब तो कवि का ये भी एक कर्तव्य है की जगह जगह इस प्रकार की ये चीजें है वो हो लोगों को बता पा रहे हैं घोड़े में ये पांच गुण होने चाहिए तब वो घोड़ा बढ़िया घोड़ा होगा तो जब अभी तो अब तो सवारी और चल गई हैं लेकिन जिस समय घोड़े हाथी घोड़े घुरा करते थे तो उस समय उनकी पहचान ली कि कौन घोड़ा अच्छा होगा तो हाथी अच्छा होगा उसको क्या विशेषताएं हो क्या गुण हो तो कहते हैं कम तो किसी घोड़े को सवारी के लिए तो इन पाँच गुणों को देख कर के लोग वो सबसे सुंदर होगा तो ये पांच लोगों बता दिए सभी सुंदर गुण और उसके बाद भी कहते हैं सकल घूम विमो उसको देख करके सारा धूम विमोहित होता है अब ये बात तो दोनों में लागू होती है घोला इतना सुंदर है कि देवता आकाश में देखते हैं तो उसको देख करके आप चकित होते मोहित हो जाते हैं मन ममी में लुब्ध हो जाता है बराती लोग घोले को देखते हैं तो भी लुब्ध हो जाते हैं जनाती देखते है तो लुब्ध हो जाते हैं अन्य अन्य लोग जहाँ कहीं जो कोई तो दूसरे को देखता है सबको मोहित कर लेता है घोड़े का वैसे तो कामदेव है उसका ठिकाने ये की सब तीनों लोगों को अपने बस में करके रखे और सबको मोहित कर ले रहती है ये जब वहाँ पर कुछ राज्य हैं उसका इसमें रखना चाहिए कि कामना का रूप धारण किए हुए जो कामदेव है उसकी क्या विशेषता है कि जब भगवान कृष्ण बाधिका में थे और सीता जी को आते हुए जब उन्होंने सुना और उनके आवाज धन हुई उनके आभूषणों की <स्थाँगा> तंकन, तंकन, मदन दीनी। और मनसा वो कहते है की उसने जो है धनी क्या दिखाई के नानो की काम देव नीट का चला रहा है विश्व विजय जैसे कोई राजा विश्व विजय करने के लिए निकले तो बाजा राज हुआ चले जो राजा सुने या तो राजा आकर के उसे ले या उसे अधीनता स्वीकार कर ले तो कामदेव ने सब सारे विश्व भर को अपने विजय बचने कर रखा है बस एक परमात्मा ही रह गया भगवान राम खुश रह गए थे तो उसको भी बस करने के लिए वो मनो चला रहा हो अगर वो कामदेव परमात्मा को अपने बचने में कर ले तो बस वही भगवान हो जाए त्रिजुवन का स्वामी वही हो जाए भगवान फिर रह जाए भगवान की भगवत्ता इसी बात में है की उनका कोई दूसरा स्वामी नहीं कोई उनको भी नहीं बना सकता वो सर्वत तो स्वतंत्र परमानंद स्वरूप नित्य मुक्त स्वरूप है लेकिन कामदेव को बताते हैं भगवान हैं भगवान राम कहते कि हमारे सामने ऐसी चला रहा है मैंने हमको भी बस में कर लेना चाहता है यहाँ आप दिखाया कि वही कामदेव जो है भगवान को में तो नहीं कर पाया लेकिन भगवान के बस में है ये यह यहाँ दिखा दिया कामदेव भगवान राम उसके ऊपर ये रूप सही रूप है जीव के साथ में क्या है कि काम के अधीन है वो जैसा चाहता है काम न चाहता है परमात्मा की महिमा क्या है की वो परमात्मा के अधीन काम परमात्मा जिस प्रकार के मन में इच्छा करता है जैसा चाहता है काम उसी प्रकार उसको चलना पड़ता है काम परमात्मा को अपनी इच्छा से नहीं चलाता परमात्मा अपनी इच्छा से काम को चलाता है न चाहता बस इतने में ही व्यक्ति की कामना का काम का राम का सम्बंध समझ आ जाए ऐसे तो काम और राम दोनों एक दूसरे के विपरीत है लेकिन काम जो है वो राम के अगर अधिन है तो फिर वो कल्याणकारी है अगर काम राम जो है वो राम के विपरीत है तो फिर वो हानिकारक है त्याग है अब बस इस पहले आपको पता था कल देखो शंकर जी की जब बात आई तो वहाँ पे ये कह दिया की भगवान शंकर जी कहते हैं कामारी कामारी शब्द तो पिछली बार आया था अब यहाँ शंकर जी तो हैं कामारी लेकिन भगवान राम कामारी नहीं काम के स्वामी शंकर जी ने भी क्रोध में आकर के काम को तो नष्ट कर दिया आत्म खोली जला दिया भस्म हो गया काम तो भगवान शंकर जी कामारी कहलाए लेकिन आखिरकार शंकर जी को तो भी उस काम को मरे हुए काम को फिर जीवित करना पड़ा जो भस्म हो गया था उसको अशरी बना करके बचना था जब रखी आई उसने प्रार्थना की तो उसको ऊपर भगवान शंकर जी अनुग्रह किया और कहा कि अब से जो काम है तो असरीर इतना शरीर असरी के होकर के रहेगा तो वो काम जो है ये है भगवान शंकर जी के जो है वो अधीन होकर के रहता है ये साधकों के लिए तो भगवान शंकर जी की शिक्षा है कि भाई ये काम के ऊपर विजय प्राप्त करो और काम को नष्ट करो इसकी आवश्यकता नहीं तो शंकर जी जो है वो हो जो हो जो निवृत्ति मार्गी हैं उनके लिए नियम ये है कि वो काम को नष्ट कर दे उसका कोई संबंध कामना से नहीं लेकिन जो प्रवृत्ति मार्गी हैं उनके लिए भगवान का उदाहरण है काम को प्रयोग में लाने लेकिन उसका स्वामी बनकर के रहें उसको अपने सिर के ऊपर सवार जो रूप है काम के संबंध में इसलिए ये कहते हैं कि जब बाजू से बनाए मनुष्य रामी और आपने बड़े बड़े रूप गुण जग मगत जीन जरा दिखाते भोला जो है किस प्रकार ऐसी उसके ऊपर जीन इत्यादि सब कसी हुई कहती है वो भी मोतियों से जड़ी हुई है जग मगत जीन जीन जैंग जैंग रहे है। कि जो है जगमगा क्यूँकी अच्छे अच्छे मोतियों से वो जड़ी हुई है और मोतियों की चमक ऐसी जो है वो जीन जो है वो चमचमा रही है और मणिमानिक लगे उसमें जीन में मणिमानिक मोती इत्यादि सब जरे हुए है उनके कारण से वो बहुत सुंदर है फिर याद रखने की बात है की ये सबके सब जो लगे हुए हैं ये कोई भौतिक नहीं है भौतिक नहीं है ये सब चमक रहे हैं जितने भगवान श्री राम जी के साथ में इनकी सबकी दिव्यता के अलौकिकता का स्मरण करते हैं किंकिन लगाम ललित बिलोह के अंदर ठगे अरे एक लगाम ही इतने सुंदर है की देवता लोग लगाम को ही देख कर हैं लगाम कैसी कि ललाम लगाम उसमें उसमें घंटिया छोटी छोटी लगी हुई ढूंघरू लगे हुए हैं जो लगाम को खींचने में और छोड़ने में वो बसती है किंकुनी ललाम दलाम सुंदर भी है लगाम ललित बिलो सुंदर लगाम को देख करके कहते हैं सुर नर मुनि ठगे देवता लोग मुनि लोग मनुष्य लोग, लोग ये सभी लोग देख करके उस लगाम को उस लगाम क्या है जिससे तो की ढिला कर यहाँ पर लगाम के माने है संयम लगवान राम घोड़े के ऊपर शाम के घोड़े के ऊपर सबा रहे और संयम के उनकी लगाम संयम की लगाम जो जितना अधिक संयम ही है संयम के माने है काम का त्याग नहीं कामनाओं का त्याग नहीं है बल्कि संयम के माने जहाँ जितना आवश्यक हो बुद्धि के द्वारा विचार करके उतना ही उसका वहां उतना प्रयोग किया जाए उससे अधिक उसके प्रयोग में किया जाए तो ये संयम हो गया तो ये कहते हैं कि संयम जो की लगा बहुत ही सुंदर है फिर कब प्रभ मन सही लय नीन न हो सब बात छवि था सुंदर लग रहा है कहता प्रभु मन से ही लगनी का मन भगवान राम के मन के साथ में लगनी है उसी के साथ में जुड़ा हुआ है जैसे भगवान का मन काम करता है वैसा ही घोड़ा उसी का अनुकरण करते हुए उसी प्रकार की चाल से चलता है इसलिए ये घोड़ा बड़ा ही सुंदर लग रहा है अब देखो एक और उदाहरण देते है भगवान तुलसी कहते हैं घोड़ा भगवान राम अब ये सब मिल करके कैसे दिखाई देते है की भूषक धन जन भर बड़े और ऐसा लगता है कि जैसे उदन के बने तारे के तले बिजली घन के बने मेघ जैसे आकाश में तारे भी हो बिजली भी हो मेघ भी हो और वो सब मेघ गर्ज रहा हो चमक रहा हो बिजली और वो कुछ बादल को देख देख करके नो जन भर बड़े ही न चाह जैसे की मेघ जो वो हो आकाश आप में तारे हैं आकाश आप में बादल आ गए हैं बिजली चमक रही है मोर न रहा है उसी प्रकार से मानो भगवान की शोभा उसी प्रकार से है यहाँ मेघ भगवान राम का शरीर मेघ के समान है भगवान पीताम्बर धारण किए हुए हैं वो बिजली के समान है शरीर भगवान का लेख के समान बोला जाता है उसे यहाँ बताने की जरूरत नहीं थी तो उसी ने ले कह दिया और उसी को अपने आप समझ तो है रूपक एक तो होती है उपमा ये अलंकार उपमा अलंकार रूपक अलंकार जहाँ उपमा में होती है तो उपमा कई प्रकार की होती है उपमेय तो उपमान और वाचक धर्म तीन होते हैं तो कहीं वाचक धर्म लुप्त उपमा होती है कहीं उपमेह लुप्त उपना होती है कहीं उपमान लुप्त उपना होती है ऐसी अपने साहित्य की बात है।, है तो इस प्रकार के इतने प्रकार के जो होते हैं ये है, तो यहाँ पर क्या है जो उपमान है उसका तो वर्णन कर दिया उपमेह का वर्णन किया न उपमेय का वर्णन किया न वाचक धर्म का वर्णन किया उपमान का केवल वर्णन कर के दिया तो मेघ उपमान है अब अपने आप से लगाओ ये उपमान क्या है उपमेध भगवान राम है ये अपनी तरफ ऐसी जोड़ना पड़ेगा और समानता दोनों की क्या है जैसे मेघ शाम वर्ण है भगवान राम का वर्ण भी शाम वर्ण है ये वाचक धर्म कहलाता था समान धर्म दोनों का जो है वो अपनी तरफ ऐसी जोड़ना पड़ेगा तब स्वास्थ्य लगेगा फिर इसी प्रकार ऐसी विद्युत क्या है ये जो भगवान राम पीतान्बर धारण किए हुए पीला वस्तु भगवान का जो हवा में जीता हुआ चमकता है वो मानव बिजली चमक रही है जैसे बादल में बिजली हो ऐसे भगवान के शरीर के ऊपर यह पीतांबर है यहाँ पीताम्बर केवल तो, यहाँ केवल बिजली का नाम ले दिया और पीतांबर अपनी तरफ से जोड़ना पड़ेगा और पीतांबर और बिजली इनके जो समानता भाषण धर्म का जो है वो दोनों चमकदार हैं अब दोनों चंचल हैं, क्षणिक हैं इस प्रकार से दिखाई देते हैं तो वो दोनों की समानता अपनी तरफ से जोड़नी पड़ेगी ऐसे ही उदगन से माना तारागण तारागण से मैंने तार तार मैं जितने उसमें पहले बता दिए कि जो जीन में मोती इत्यादि और मन मानित मोती जो सब जड़े हुए है वह सबके सब, सब तारागण की तरफ से चमक रहे हैं तब तो से उन्हें तारागण बोल दिया अपनी तरफ से मोती इत्यादि चमकने वालों की कल्पना अपनी तरफ से करनी, तरफ से करनी पड़ेगी और इधर भी इधर के बड़ा ही नचा मान मोर को नचारा है तो मोर के स्थान पर यहाँ घोड़ा जिस पर भगवान उनको घोले के समान है जैसे मोर नाचता है तैसे भगवान का घोड़ा जो ऐसी चला जा रहा है मानो नाचता चला जा रहा है इस प्रकार ऐसी तो। अब यहाँ पर ये जो है एक बात और देख ली फिर भी जब इसने मोर का उदाहरण दिया घोड़े ऐसी और नाचने की बात कही तब भगवान राम घोड़े को नचाते नहीं है बल्कि घोला भगवान राम के सात संस्कर्श के कारण इतना आनंदित है के जैसे आकाश मेघ हो तो मेघ मोर को नहीं नचाता मेघ मोर मेघ को देखकर कर के हमारा नाचने लगता तो बहुत भाई लोग जो हैं वो सब जो है दूसरे तो सब अपने अपने घोड़ो को नचाते हैं तब घोड़े नाचते हैं लेकिन भगवान का घोड़ा नाचता है तो अपने आप से नाचता भगवान नचाते नहीं केवल भगवान के आनंद के कारण इस समय कामदेव को भगवान के शरीर का संस्पर्श प्राप्त करने का आनंद प्राप्त हुआ ये आनंद प्राप्त करने के कारण देखते हैं जगह जगह इस प्रकार का उदाहरण देते रहते हैं <clears throat> कि जैसे भगवान शंकर जी भी भगवान राम के शरीर का संस्पर्श प्राप्त करना चाहते हैं जब भगवान राम ने अवतार दिया बालक रूप में हुए तब शंकर जी ने सोचा कुछ भगवान राम ऐसी मिले तो कैसे मिले उनको कौन भगवान राम को दिखाए कौन सुने दे उनको तब तो भगवान राम ने फिर भुक्स का रूप धारण किया और फिर जाकर कर के उनको जो भगवान राम के पास पहुँचे तब तो उन्होंने उस प्रकार के एक भजन प्रसिद्ध है कहा कि हम तो तुम्हारे लाल के दर्शन के लिए आए हैं इस प्रकार के वो भजन प्रसन्न तो कौशलिया माँ उनको जब डरते डरते किसी प्रकार ऐसी उनको देती है तो भगवान शंकर जी उसको छुन करके आनंदित हो जाते हैं प्रहल में हो ऐसे ही जनकपुरी में जब भगवान राम आते हैं तो उनका शरीर बिल्कुल चढ़ हुआ शरीर जैसे भौतिक लोगों को तो जैसा शरीर होता है वैसा है नहीं उनका चमकता हुआ दिर्घ प्रकाश गाली शरीर इस प्रकार को देखकर के अजीब प्रकार का शरीर दिखाई देता है तो जनकपुर के जो बालक हैं, तो बड़े लोग तो संकोच करते हैं लेकिन उनके बालक जो उनके पास जाते हैं और उनसे पूछते है की आप जाओगे हम चौक तो दिखाए ये देखे यहाँ बाजार ये देखे राजा जनक का भवन और ये सब करते क्यों बाबा इसलिए तो छू के देखना चाहते हैं कि इनका शरीर किस का बना हुआ है इसलिए जाकर उनका तो हाथ पकड़ करके और ले जाते आइए तो उनको कोई तो दिखाने का शौक नहीं है उनको केवल भगवान को छूने का शौक है ये जानना चाहते हैं कैसा शरीर है ऐसे यहाँ पर भी ढोले को भगवान राम का कहा इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा की हम भगवान के शरीर का संस्कर्श प्राप्त कर सके गीता में छठवे अध्याय में आप देखेंगे के ध्यान करते करते योगी जन ब्रह्म संस्कर्ष प्राप्त और फिर आनंदित होते हैं ये भी वर्णन किया उस तो समय जो आनंद प्राप्त होता है वो दिव्य आनंद है उस आनंद ऐसी बड़ा तो आनंद नहीं है तो जो गीता में है वहाँ पे इस प्रकार से कहते हैं ब्रह्म संस्कर्ष को जैसे यहाँ घटना क्रम में नाटकी ढंग से कल रूप में जब भगवान राम है तो लोग मन से जान मन से उत्पन्न वाला काम ये मन या मन की कामना ये जब भगवान का संस्पर्श प्राप्त करते हैं तो एक विशेष प्रकार का आनंद प्राप्त होता है अद्भुत रहा, लागे, हरि सदादरण शंकर हरिजत सहित राो शेत रमापतिमो ाम छदिहर स्मी नहीं जानी पछिताने लोचन लाहू राम जितब सुरेश सुजाना गौतम तो श्राप करना देव सकल सुर पतं आज पुरंदर समको नीच देव रामी देवी सप समाज गुण दिशी अति हरस राज सम समाज दर्शन सुमन सुर हरषि कवि जय जय ती गय रघुकुल यही भाति जानी बरात आवत बागणी बहु बागणी रामी सुहासिन भोल पर तू मंगल सारि सदिया की यम सदे मंगल सकल सारे भगवान राम के सुंदर स्वरूप का वर्णन करने को एक दिन कहा कि सब लोग इस भगवान राम को देख रहे हैं और देख रहे हैं और सब आनंदित हो रहे हैं सब देवताजन लेकिन उनका आनंद कैसा कैसा है उसका वर्णन करते हैं कैसे देश भर बास घोड़े के ऊपर भगवान सवार हैं तो कहते पा रहा सरस्वती भी उसका वर्णन नहीं कर सकते वो अन्य है अवरणीय है जो घोड़ा उसके ऊपर सवार भगवान राम ये घोड़ा भी कोई संसारी घोड़ा नहीं है अन्य घोड़े होते हैं वैसे घोड़े नहीं है जिनकी मांस के शरीर तो हो तो इस प्रकार का घोड़ा नहीं इसलिए उस घोड़े का वर्णन सरस्वती भी करें अलौकिक वस्तुओं का वर्णन सरस्वती को भी करना मुश्किल है इसलिए कैसे उसका वर्णन नहीं हो सकता संकर रूप अनुराजे, अब कैसे शंकर अनुराग्य सुंदर भगवान राम उनका आभूषण से सुसज्जित उनका शरीर उनका दिव्य रूप मणिया सज्जरी घोड़ा ऐसा सुंदर उसकी विज्ञी न्यादर और उसकी चार भी इतनी सुंदर ये सब घोड़ा शरीर भगवान श्री राम जी को देख करके शंकर जी ने जब देखा तो किताब कैसे सुंदर स्वरूप है देख तो वो गदगद हो गया तो शंकर राम रूप अनुरागे और नैन पंचदश अति प्रिय लागे शंकर जी ने कहा कि हमारे पंद्रह नेत्र अच्छा है कितना अच्छा एक नेत्र होता दो नेत्र छोटे को छोड़ा देखते पंद्रह पंद्रह नेत्र है इनको भगवान को खूब अच्छी तरह ऐसी देखो पंद्रह से मने भगवान के पांच शंकर जी के पांच मुख्य है पंचमुख हैं और हर एक मुख में तीन तीन है इस प्रकार पंद्रें। तो पंद्रें तो पंद्रें तो के पंद्रह से पंद्रह नेत्र वाले भगवान शंकर जी के वो भगवान राम को देखकर करके बड़े प्रसन्न अब जितने मित्र होंगे उतने ही ज्यादा भगवान को देखने का कोई हो और ये तो सभी की कल्पना है खाई दो आंख से दो सौ रोटी भी खाइए कोई ज्यादा छोटी खाई देखो लेकिन यहाँ पर भगवान के सुंदरता का वर्णन करने के लिए कल उच्च परीक्षा करता कल करे करे है कल कर एक मिट्टिया अपनाता है जिससे उनका वर्णन इसलिए शंकर जी जो हैं पंद्रह मेट्रो से भगवान सुंदर स्वरूप को देखकर कर प्रसन्न हैं और हर हित शहीद राम, जन्जो, राम जन्जो दिश्न भर्वान। दिश्न भर्वान जब जो राम जब जो है यहाँ हर समय विष्णु भगवान विष्णु भगवान ने भी जब राम जी को देखा तो रमा समेत रमा प्रति मोहे तो वे भी भगवान राम को देख करके मोहित हो गए हाँ अब इनके से ज्यादा नेत्री नेत्र हैं, उन दो नेत्रों से देखा और उसे आमंत्रित हुए अब ज्यादा ज्यादा ये कह सकते दो नेत्र हैं और दो नेत्र जो है लक्ष्मी जी हैं, चार नेत्रों से देखा वैसे तो सबके साथ में तो ब्रह्मा तो ब्रह्मी भी है इंद्र सबके साथ में ये सब है इस प्रकार से ये बताने के लिए भी कह सकते हैं रमापति रमा रमापति दोनों बोल दिए मैंने सबके साथ में उनकी उनकी शक्तियाँ भी है तो अब तो जब विष्णु भगवान ने देखा तो उनको देखकर करके वो भी बहुत प्रसन्न हुए लेकिन जी भी लेकिन जब ब्रह्मा जी ने देख जब उनको देखा भगवान श्री जी को तब उनको भी बहुत प्रसन्नता हुई देख कर <coughs> लेकिन आठ ही नई हुए लेना हर्ष नहीं हुआ जितना शंकर जी को हुआ है आठ ही चार हुए दो दो नेत्र आठ ही हुए और, और कहा शंकर के पंद्रह मेट्री आठ सात पंद्रह सात ज्यादा उनके तो नेत्र के माने ये संस्कार है की देखो तो कहा से हमारे आखिरी तो नेत्र है सुर से नाम कार्तिक और दो दो करके कितने हुए बारह नेत्र तो कहते हैं बिध के बेघड़े लागू ब्रह्मा जी के इनके जोधे आते हैं ब्रह्मा जी के हाथ उनके बारह कर ज्योह तो जोधा रूप देखेंगे ये सब इस प्रकार देख देख करकेजाना सुरेश तो के बनेगा इंद्र इंद्र ने भी देखा अब इंद्र का विशेष वर्णन नहीं आया क्योंकि इंद्र को क्या हो गया है सबसे ज्यादा इंद्री के पास है यह जो है रामन चित्रेश सुजाना के समय इंद्र अपने आप को बड़ा ज्ञानदान समझ रहे हालांकि इंद्र ने जब इनको इंद्र साथ मिला तब इन्होंने अपराध किया था लेकिन तो अब समझ रहे अब आज इनके है, हजार नेत्र इनके हैं गर्महित माना वो कहते हैं गौतम ने जब हमको साथ दे दिया था वो बहुत अच्छा है। बहुत है। देव सकल सुरपते हाही सब देवता लोग इनको जब देखते हैं सुरपते ही इंद्र को देखते हैं जो तो सिहाँ ईशा कहते हैं कहते आज परम दर्शन को नहीं तो आज तो इनके समान इंद्र के समान कोई नहीं, नहीं। इनको जो है वह एक हजार नेत्र मिलते हैं इंद्र के नेत्र सारे शरीर घर में नेत्र हाथ उठा देते दिखाई देने लगे कर्म कर दिखाई देने लगे पीठ से देखे तो दिखाई देने लगे छाती से देखे तो दिखाई दे पेट से देखे तो दिखाई दे सारे शरीर में हजार नेत्र उनको हमको भगवान राम को देखने में जितना आनंद इंद्र को तो है उतना कहीं देव सकलेश्वर पटे आएंगे ईशा कर देखो कैसे कितने नेत्र इंद्र के हैं और इंद्र जितगवान राम के सुंदर स्वरूप को हम लोग कोई नहीं देखा जब इंद्र की तरफ ध्यान जाता शंकर जी का ब्रह्मा जी का श्याम कार्तिक का तो ये सब तो चाहे बस आठ नेत्र हो चाहे बारह हो चाहे पंद्रह हो ये सब इंद्र को देख करके सज्जित होते कहते तो हाँ हैं भाव हमारे बहुत नेत्र तो, लेकिन इंद्र वित्तीय नहीं इसलिए मृद के देव ने राम ही देखी सब देवताओं ने बड़े प्रसन्न होकर इस प्रकार ऐसी भगवान के सुंदर स्वरूप देखा नृत्य समाज दोनों हर से विषय की नृत्य समाज दोनों राज समाज है एक और बरा पार दशरथ जी का, का वो समाज है नृत्य समाज और दूसरे जनक जी है जनक जी का भी समाज है वो भी उनके तो स्वागत के लिए अपने द्वार पर खड़े हुए है इसलिए वहाँ पर एक समाजवादी खड़ा है और दोनों ही बड़े सुंदर है दोनों की बड़ी शोभा है सब देवता के देख करके बहुत प्रसन्न हो रहे हैं धनी तो हर हर तो राज हर्ष राजाज कहते समाज में हर्ष देखते हैं मन राजाज दशरथ जी का समाज जनु जी के समाज दोनों ही बहुत प्रसन्न है तो उनको दो दिश भी बागे धनी ये सब लोग बहुत प्रसन्न भी है और खुद बागे भी बच रहे हैं तो कहते हैं दर्शन सुमन शुरु आकाश जब देवता देखते हैं सबको भी बड़ी प्रसन्नता होती है सबकी प्रसन्नता देखकर के तो फूलों की बरसा करते हैं जय जय जय बहुफुल मणि और जय जयकार इस प्रकार ऐसी देवता लोग कहा जाने बराते आवत भागने बहु बाग जनकपुर की तरफ जनक जी की और के जो लोग थे उन्होंने जब जाने की बरातर बोलकर हरिद्वार के पास आई आ गयी है तो उन्होंने भी उनकी पर दशरथ जी की राम जी की बारात के तो साथ में आई रही थे लेकिन जब बिल्कुल पास आ गयी जोर से बागे बचते सुनाई देने लगे बारात दिखाई भी देने लगी तो जनक जी की तरफ से लोगों ने बागों में वहाँ पे बागे बजाना शुरू कर दिए बाजे बजने लगे फिर क्या हुआ जब जनक जी के दरवाजे पर बागे बजने लगे तो में उसका स्वर हुआ बागे सुनाई दिए तो पर भी बागे बजने लगे तो हम तैयार हो गयी बागे बजनी को स्त्रियों को भी घर के भीतर तो पता चल गया कि पराक्रम हमारे द्वार पर भी आ गई है इसलिए हमारा काम है परीक्षण करने के लिए आरती करके चलना चाहिए तो आरती सजाने लगी सजा करके द्वार तो द्वारी ने बोली परिछन हे तो मंगल साध ही मंगल की सामग्री आरती सजाने के लिए और सब स्त्रियों को बुला करके तैयारी तो होने लगी और सजा शुरू कर आरोपी मंगल सवार तो सब प्रकार के मांगलिक सामग्री रख के आरती को समाल करके सब तैयारी करके चली मुदी के परीक्षण करें देविदान बरमार देविदाम बरमार स्त्री जो देविदाम की तरह से वो हो चली और चली मुदी के बम बड़े प्रसन्न में होकर भगवान राम का परीक्षण करने के लिए चली इस प्रकार से अब वो इसके बने बारात हरिद्वार पर पहुँच गयी और गवित जी की तरफ भी उनके स्वागत के परिचय की तैयारियाँ होने लगी अभी तक जो इतना वर्णन करते रहे कि बरात जा रही है बरात जा रही है देवता लोग देख रहे है भगवान पर सारे उनकी ऐसी सुंदरता है ऐसी सुंदरता है देवता लोग भी देख रहे हैं, ये सब जो वर्णन कर रहे से तो इसलिए क्योंकि बरात जन्माश्र ऐसी चल कर के जनित जी के राजद्वार तक पहुँची तो बीच में जितना समय लगा उतने समय तक का ये वर्णन किया मैंने बीच में जो समय लगता है नाटकी ढंग एक प्रकार का नाटक चलता है ये उसमें जितना समय इस बात में लगता है उतनी समय तक तो अच्छी और, और, और देवता लोग भी कैसे, देख रहे हैं। और कैसे उनके मनोभाव कैसे हो रहे हैं उनका भी सबका वर्णन इसी समय कर दिया अब जब बरात वहाँ आगे द्वार पर पहुंच गयी तो अब वही का वर्णन आवश्यक हो गया अब वर्णन करेंगे वहाँ का जनकपुर के राजा जनक राज राजभवन का और बराती जब द्वार पर पहुंच गए तो उनका इनका सत्या वर्धन होना चाहिए अब आगे देखिए फिर क्या कहते हैं सजे शरीरा बनाए। कल सुम्गल आए चरण लाए संकन भागे चाल बिलोक काम गागे भागनी भाजने विभिन्न प्रकारा नगर नगर सुमंगल चारा सहज सयानी श्री शारदारधमा केस विशाशनाई सक जाई में कर मनले पानी हर रस दिवस सबका जानी को जाने जानक आनंद बस सक ब्रह्मगर परिछन ग मधुर निशान बर सही सुमन सुर शोभा आनंद कंद विलोक दूल सकल हर्षित हर भई अंब जयंबत अंब मजंगल शरी जोशुख भाषी मातृ मंदे श्री राम बर देश कलप सत सहसार तो की की दो दो दो की अब बस अब यहाँ ऐसी स्त्रियों की प्रधानता हो गई अब तो बरासी के सब का वर्णन हो गया महाराज दशर का वर्णन हो गया सब सत्य आनंद का वर्णन हो गया अब स्त्रियों का आनंद का वर्णन सुन जनक जी के यहाँ जो चुने इत्यादि है वो सब चलती हैं, उनके साथ में स्त्रिया हैं, वो भी सब सब सजी सजाई सब सुंदर हैं, और उनकी उनकी सुंदरता का अपने तरीका वर्णन जैसे गजदानी बताएलोचनी बताए यही सब बता बता करके उनकी सुंदरता का वर्णन करते हैं वे सब स्त्रियाँ कैसी कैसी बताते हैं विधभ भगनी अब विधभ भगनी अब उनको क्या विधान सुंदरमा गज के समान चलने वाली और सब मृगलोचन मृदलोचन माना जिनकी के मृद के जैसी जिनके के हैं माने सब सुंदर स्त्रियाँ जो है ये सब तैयार हो सब सजा कर और सब निजी छवि उनके सबके शरीर ज़्यादा सुंदर हैं जैसे गति जो है वो भी उनके सामने लज्जित होने फिर बताते हैं कि कोशिश करते हैं कि देखो संसारी सुंदरता तो हो ही जा सकती उससे भी ज्यादा सुंदर तो काम जो है लेकिन काम जो भी ज्यादा सुंदर यहाँ सबके सब भारती सब लोग जनाती लोग सब लोग उसके भी कामजे से भी ज्यादा सुंदर हैं और रति रथ जितनी स्त्रियाँ हैं वो रति से भी ज्यादा सुंदर है ये सब उसके इसलिए रति काफ़ी भी करने वाली ये इस सुंदर स्त्रियाँ सब सोच करके तैयार है पहले धरम बर चीरा अब रंग रंगे चीजन वस्त्र धारण किए कल तरह के रंग कोई किसी रंग का कोई किसी रंग का इस प्रकार के वस्त्र धारण किए हुए और सकल विभूषण सजे शरीर आरोप स्त्री स्वयं सुंदर सब निजी सब स्त्रियों का शरीर वैसे सुंदर है उसके पर सुंदर वस्त्र धारण किए और सुंदर आभूषण अहंकार भी धारण किए हुए हैं फिर उनकी सुंदरता क्या बनने ये तो सुंदर सब हो गए सकल सुमंगल अंग सब बनाए और फिर ये सब आभूषणों के बाद फिर एक काम उन्होंने सब अपने अंगों को मांगलिक वस्तुओं से सबको तो सजाया हुआ है जैसे पैरों में मुहावर लगा रखा है हाथों को रच रखता है नाखून को रंग रखते हैं तिलक लगा रखा है यहाँ गंदी बिंदी गंदी बिंदी लगा रखी है नेचर कर रखा है घर में ये सब कोई कर को इस प्रकार से सकल उस मंगल अंग बनाए और चाल चाहे जिलो तो काम जिले हैं उनको देख करके उनकी गति वो काम कामगज काम करने, काम का गजबे से गजगानी है लेकिन साधारण गज से उनकी तुलना नहीं की जा सकती बहुत सुंदर गज काम का है, हाथी है तो उसके समान उनकी चाल है ऐसे वो चल रही हैं, और बागे बाजे में विज प्रकार और फिर बाजे रहे हैं तो समय ये स्त्रियों की सौभाग्य हो गया और वहाँ बाजे भी बज रहे हैं दो करके बाजे बज रहे हैं तीन कर के बाजे बज रहे में देवता बाजे बजा और जनकपुर राजन की तरफ के बागे बजे तो हैं फिर महाराज दशरथ की तरफ के बागे बढ़े हैं तो सबको नगर और नगर समंगल ये कहते हैं इसलिए नगर और नगर सुमंगल चारा नगर में आकाश में भी और नगर में भी इस प्रकार ऐसी सम्मानगढ़ है और सचिव अब कहते हैं देखो अब स्त्रियों के बर्वन जनकपुर के स्त्रियों का बर्वन हो गया राजभवन की स्त्रियों का बर्वन हो गया लेकिन अब रहा, जो देवताए थे उनके साथ कोई भी देवानाएं थी उनका भी वर्णन करके इन्होंने क्या किया तो देवता लोग तो आकाश ऐसी बरात देखते रहे और बाहर बाहर खड़े रहे जहां बराती थे और सब वही नहीं खड़े देखते रहे लेकिन इन्होने जो देवांगनाए थी देवताओं की स्त्रियां थी देवी वे सबके साथ घर के भीतर वहाँ घर के भीतर स्वभाव स्त्रियों को रोकता नहीं घर के भीतर घुस रहे कौन कौन घुस गए सचिव शारदा राम ये सारी स्त्रियाँ सचिव शारदा सरस्वती रमा लक्ष्मी जी भगवानी पार्वती सब इस प्रकार सब की सबकी सब जेल तुरती और भी जितनी देवताओं की स्त्रियाँ हैं जो, है, जो बहुत समझदार थी और बड़ी पवित्र थी वो सबकी सब स्त्रियाँ सब उसमें घुस गई मैंने इन सबको उसमें घुसने पर भी अपने को जरा देखना पड़ा कि हम इनके भीतर फटेंगे कि नहीं खटेंगे इसलिए देख करके से सब सब देवताओं की नहीं घुस पा जो सयानी समझदार थी हम अपने आप को छिपा ले जाएगी तो वो तो उसमें घुस गये लेकिन जो हम छुपेंगे नहीं लोग जाएंगे तो, तो ये सब छत गई नारी पर देश बनाई इन सब ने क्या किया कि सब ने का देश धारण किया ने बनावटी रूप स्त्रियों को बनावटी रूप ही सब तो देवियों ने धारण किया और उन सब स्त्रियों के बीच में जा मिली मिली सकल गयी और वहाँ जाकर उनके सबके स्त्रियों के बीच मिले और वहाँ कोई राजभवन की स्त्रियाँ थोड़ी थी सब जनकपुर की तरह स्त्री आई हुई थी उन तो बहुत भेद हाल थी उसके तो बीच में बीच में स्त्री के रूप बनाए अब जैसे सब वहां जा रहे थे मंगल के गीत गा रहे थी सब उनके साथन दानी ये सब उनके साथ में मंगल तो जितने गाने वो सब मंगल के दीप सब लोग गाने लगी उन्हीं के साथ में हर्ष दिवस सबका होने जाने और वो सब लोग भी और जितने और वहाँ के जनपुर वासी थी वो सबसे बराज के आनंद में इतनी मग्न थी तो किसी ने इस बात को ध्यान नहीं दिया कि ये कौन आ गए इनको तो नगर में कभी देखा नही राजभवन में ये कौन थी किस तरफ उन्होंने ध्यान नहीं दिया अब उन्हीं के साथ हो गई और वो अपने गीत गाने से वो जान के ही आनंद ब्रह्म पर परिचय अब उसने कौन किस देखे अब ध्यान तो ये है की भगवान राम ब्रह्म के भगवान राम बनकर के द्वारे पर खड़े हैं उनका हमें परिचय करना तो जिसका ध्यान ब्रह्म की तरफ होगा और उसके परेशन के लिए उसकी तैयारी कर रहा होगा तो आसपास आज़ा देखे कौन देखेगा कौन स्त्री कौन है कौन नहीं है इसलिए यहाँ पर कहीं कोई जो हो एक दूसरे को पहचानता नहीं ध्यान नहीं देता है अब ये एक बात सत्य आया है उसका परेशन करने के चली अब ब्रह्म ऐसी महान और कौन होगा इसलिए उनकी महत्व है और बड़ा उत्साह है बड़ा आनंद भी है उनका करने के लिए चले और तुलसीदास जी को देखो तुलसीदास जी सब कथा का भ्रमण करते लेकिन ब्रह्म को नहीं भूलते परमात्मा को नहीं भूलते वो जरूर बीच बीच में कह देंगे बस यही साधना भी है जीवन शैली भी है, व्यवहार करते रहो परमात्मा को मत उसके दृष्टि परमात्मा के ऊपर बराबर रखो और फिर व्यवहार करते रहो माने कर रह। परमात्मा को भूल करके जहाँ व्यवहार करने लगे माया जाल में फस गए संसार आ गया समस्या परमात्मा का स्मरण रखो चित्त परमात्मा में लगा रहे संसार रह। में करते कर रहो और जीवन मुक्ति का आनंद परमात्मा की लीला का आनंद अब राशि कहेंगे आनंद है इस प्रकार जीवन विधान है, ये नहीं हैं। ये नहीं हैं कि उसका परिचन कर करने बड़ पर के साथ ब्रम लगाए नहीं भूले कैसी राशि इसलिए आनंद बच सब ब्रम बर पर छे कल गर सही मन कलगाम में बहुत सुंदर गीत हुई रहे हैं और मधुर निशान और जो निशान के मे भागे खूब सुंदर मधुर बाजे बज रहे हैं और बर्फेन सुमन सुर और देवता लोग हैं कुल बजा रहे हैं शोभा इस प्रकार समय की सुंदर शोभा क्या बताए बड़ी सुंदर शोभा बनी हुई है अब फिर देखो तो आनंद कंदोक डूबा इसके महीने फिर वो भीतर ऐसी निकल करके बाहर तो आ करते है तब तक, हैं। तक, तक, तक, तक, तक, तक, तक तो वो सब स्त्र बाहर आ और जैसे द्वार पर आए तो देखा द्वार पर घोड़े पर सवार भगवान तो राम विराजमान है तो जैसे उन्होंने देखा तो क्या दिखाई दिया की आनंद कंद देखा आनंद कंड किसका लक्षण है उसी ब्र का ब्रह्म ही जो है वो सचिदानंद स्वरूप है आनंद कंड मने घड़ीभूत आनंद ही घड़ीभूत होकर के सामने द्वार पर विराजमान है उसकी दर्शन करने के लिए आई तो परमात्मा जैसे इनको देखा तो वही परमात्मा फिर भी उनके मन में आनंद कंद विलोक हर्षित सकल अब इस परमात्मा के आनंद को देखकर करके कौन हर्षित नहीं होगा कोई भी ध्यान करते करते परमात्मा का आनंद के अनुभूत होने लगे तो आनंद परमात्मा का आनंद शुरू है और जो परमात्मा का ध्यान करेगा चित्त जिसका परमात्मा में लगेगा उसका संस्पर्शन चित्त मैंने बुद्धि वो भी सब हर्चित हो जाएंगे यही सब जो सब हर्षित होगा उनको देख करके अम्बोज अम्बक उमगी उमग अम्भोज अम्बक अम्भोज कमल अमग नेत्र कमल जैसे नेत्र और अम्ब उमगी उन नेत्रों में अम्ब उमग जला गया मैंने इतनी आनंदित हो गयी वो सभी स्त्री भगवान राम के सुंदर स्वरूप देख करके कि तो की उनके सत्य कमल के समान सुंदर नेत्र स्त्रियों के और फिर उनमें जो है वो प्रेम कहा जाना भगवान को देख करके उनके सुंदर स्वरूप नेत्रों का वर्णन तो के हैं, और सोम और सब स्त्रियों उन सब में रोमांचित हो, हो गए सब स्त्रियॉँ उनके दर्शन प्राप्त करके भगवान के जो सुख भाषी मन कहते हैं सबको आनंद है। लेकिन अब सबसे ज्यादा आनंद कहते हैं सीता जी के माता को सुने जो सुख भाषी मात मन देख राम, राम की रूप के जैसी प्रसन्नता सरस्वती शारदा शेषनाग ये भी हजारो हजारों हजारों वर्षो तक भी उस आनंद का वर्णन करते रहे तो भी वर्णन नहीं कर सकते मैंने अत्यधिक आनंद उनको हुआ प्राप्त तो देख करके हरी आनंदित हो गये आनंद मग्न हो गए अगर वेदांत की भाषा में करे तो कह सकते हैं समाधस्त हो आनंद से भरपूर होकर के देख करके वो सद्भाव कर भावित होकर केवल परमात्मा ही परमात्मा का आनंद छया गया और वो सब अपने आप को सबसे भूल नये सत्य भगवान शरण तुम्हें भर का अनुसंस श्री श्रीराम जय राम जय जय रा